रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक रामन ने भौतिक विज्ञान में करने के बाद क्या उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थी अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रामन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी भौतिकी में रामन की रुचि लगातार बनी रही। उन्होंने घर में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनाई और वहीं प्रयोग करने लगे एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लिखा था कहा जाता है कि रामन चलते से कूदकर वहां पहुंचे जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया इनके पिता महेंद्रलाल सरकार ने भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए अठारह में इस संस्था की स्थापना की थी अब रामन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे जल्द ही वे उच्च कोटी के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे जिनकी और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रामन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पॉलिटर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया रामन फूले नहीं समाए वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर अब वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रामन विदेश गए उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई वे समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहते सागर का पानी नीला क्यों दिखता है क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है क्या कोई और कारण है रामन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे तब रामन वहा एक जेबी वर्णकवापी से प्रयोगों में मग्न थे और उन्होंने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के पर प्रोध पत्र लिख डाला भारत लौटने के बाद रामन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया उन्होंने प्रकाश के किरणों को भिन्न भिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया अंततः उन्नीस में उन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को है देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाले किरण से भिन्न होता है बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाले किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है यही वह सुप्रसिद्ध रामन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रामन को नोबेल पुरस्कार मिला उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई इससे अलग अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत मदद मिली इस बुनियादी शोध के बाद रामन पर सम्मानों की झड़ी लग गई रदरफोर्ड ने रामन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल में की जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रामन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया विज्ञान के लिए नोबे पुरस्कार पाने वाले रामन पहले पहले पहले हैं और व्यक्ति थे। उनसे रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था रामन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को लगभग पचास वर्ष बाद उन्नीस सौ में नोबेल पुरस्कार मिला